पूर्व पूर्णश पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शंकर चुड़ावणी एक सौ अड़सठ श्लोक तक विचार हुआ जिसमें आत्मा की आत्मा प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न दिखाते हैं पांच कोशों से ढका हुआ है आत्मा ऐसे स्थान है जहाँ अहमपना होता है आत्मा तक हम नहीं जा पाते हैं फूला शरीर है अन्य कोष यही अहमता ममता हो जाती है इसी गुज्जन में पड़ जाते हैं आत्मा तक तो पहुंच नहीं पाते विचार तो देख, से देखने पर फूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता है हड्डी मांस का पुतला है टट्टी पिशाब भरा हुआ है ये जड़ है आत्मा नहीं हो सकता तो विचार से इसको काटना चाहिए फूल शरीर आत्मा हूँ ऐसी भाव में जाना चाहिए अन्य तरफ भी आत्मबुद्धि होती है जैसे प्राणमय कोश है पांच कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण ये मिले हुए पुंज को प्राणमय कोष बोलते है हाथ आद पैर आदि जो इंद्रिया है कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण ये मिला हुआ जो पुंज होता इसको है इसको प्राणमय पोष कहते हैं यहाँ भी अहम बुद्धि होती है अब माने मैं बना आता है किंतु विचार करने पर ये भी नहीं होता ये भी वायु का विकार है प्राणमय पोष वायु का विकार है माने सूक्ष्म जो वायु है उससे ही उत्पन्न हुआ है अपंजीकृत महाभूत अवस्था के वायु से उत्पन्न उत्पन्न हुआ है आत्मा नहीं हो सका गंदा आगंता आने जाने वाला आता आत्मा निष्क्रिय होता और ये आवागमन वाला है क्यों बाहर भीतर करता है ये क्रियाशील है आत्मा नहीं हो सकता तो यहां भी जो आत्मबुद्धि होती है इसको भी काटेगा विचार से कटेगा इसको काटने का एक ही उपाय बता असंग शस्त्रे न दृढ़ न और कोई उपाय नहीं है कोई तो आत्मा नहीं हो सकता है अपने को और स्वयं को भी नहीं जान पाता है इस्टा कोई जान नहीं सकता ऐसे जो वायु का विकार प्राण कोश आत्मा नहीं हो सकता यहां से भी आत्मबुद्धि को हटाए अब तीसरा ठिकाना है एक मनोभ कोष है मन में तादाद में होकर के इन इंद्रियों में तादाद में होकर के मैं देखता हूँ सुनता हूँ ऐसे बोलने की आदत बनी हुई है देखता हूं कहते समय आंख में अपने को मिला देता है एक बनाता है सुनता हूं का समय कान में मिला देता है अपने को ऐसा चखता हूं बोलता है तो जीवआ में मिला देता है अपने को स्पर्श करता हूं बोलते समय हाथ चमड़ी में मिला करके बोलता है अपने को तो। ऐसे इंद्रियों में और मन में अहम बुद्धि होती मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि भाव करते हैं। मन में अहम बुद्धि होती है तो ये भी जानना होगा मनोमय कोश क्या चीज है हमारी आत्मबुद्धि जो वहां होती है हो रही है वो वास्तविक है कि नहीं ये देखना होगा देखने के बाद पता लगे आपको विचार से वहां से भी आत्मबुद्धि को तो हटाना होगा इसलिए मनोमय कोष का निरूपण करता है तीसरा कोश ये भीतर भीतर वाले कोश बलवान होते हैं सबसे कमजोर कोश है अन्नमय कोष इससे बलवान होता है प्राणमय कोष उससे भी बलवान होता है मनोमय कोष भीतर भीतर वाले बलवान होते हैं और उससे भी बलवान है विज्ञानमय कोष उससे भी बलवान होगा आनंदमय कोष इनको भेदन करना पड़ेगा आपको विचार के द्वारा तब आप अपने आप में पहुंच पाएंगे आत्मा में स्थित होने के लिए इनका भेदन करना होगा भेदन में कोई कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेंगे विचार रूपी चाहिए विचार से ही भेदन होगा ये बताना चाहते हैं मनोमय कोष के बारे में बताते हैं आगे दो कोष का वर्णन हो गया तीसरा कोष यानी आत्मा को ढक रहे हैं आत्मा में आत्मबुद्धि होने नहीं दे रहे हैं वो तत्व को बता रहे हैं ज्ञानेंद्रियाणि च मनस् च मन मनोमय सोशो ममीति वस्तु विकहेतु संभेद कलनाको बलियाकोशम विपूंभते य च कोशो महि वस्तु विको संघादिलनाको बलियाकोशम विजृंभते येन्द्रिया चन मनोमय सियानेंद्रिया पांच जो चक्षुरादि पांच हैं, चक्षु uniform, है श्रोत्र है त्वक है घृण है रसना है ये पांच जो देखने के सुनने के काम करते हैं यहां भी आम बुद्धि होती है मैं सुनता हूं मैं देखता हूं मैं को लाके मिलाता है ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ज्ञानेन्द्रियाणी चार ज्ञानेन्द्रियाणी जो पांच है और मनश्चर एक मन मिलकर के छे तत्व तो। ये मनोमय कुश कहलाता है मनोमय ये मनोमय कोश कहलाता है पांच तो ज्ञानेन्द्रिया और मन मिलकर के मनोमय कोश कहलाता है प्राणमय कोष में क्या था कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण ये दस तत्वों का पुंज को प्राणमय कोश बोला था यहां कहते हैं ज्ञान ज्ञान्द्रिया पांच और मन ये छह तत्व जो होते हैं उनको तो मनोमय कोष कहते हैं चार मनोमय कोश्यात ऐसा लगाना मनोमय कोष होगा ये ये होता क्या यहाँ ममा अहम इति तो वस्तु विकल्प हेतु तो। कहीं मामा होता है कभी अहम होता है कभी बोलता है मेरी इंद्रिया मेरी आंख कभी बोलता है मैं देखता हूँ कभी मैं बुद्धि होती है कभी मम बुद्धि होती है कभी मे, मेरा मन बोलते हैं तो वहां ममा लगा कभी मैं सुखी हूं बोलते जो मैं लगता है अहमता और ममता ऐसे जो होने वाला वस्तु विकल्प है तो वस्तु के विकल्प करने के कारण बनता है ये मनोमय कोष ये कहा कोई भी वस्तु पहले हमारे सामने होता है एक निश्चय नहीं कर पाता एक निश्चय नहीं होता उस अवस्था में अंतकरण की वृति मनोवृत्ति काम करता है दूसरे क्षण में निश्चय कर लेता है यह अमुक व्यक्ति है करके वह मनोवृत्ति वह अंतकरण की वृति बुद्धि रूप में काम करती है उस काल अंतकरण चार प्रकार से काम करता है अंतकरण एक है किन्तु तो चार प्रकार से काम करने से उसका नाम अलग अलग नाम पड़ता है मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा चार नाम पड़ता अंतकरण का नाम है वो तो ये वस्तु विकल्प हेतु का वस्तु का विकल्प करने का कारण बनता है मनोमय कोष संज्ञाधि भेद कलना कलितो बलि कर जाना जाता है आकलिता मैने जाना जाता है मन है करके जाना जाता है मन न होता तो ये नाम संज्ञाधि भेद ये अमुक नाम अमुक व्यक्ति का अमुक नाम अमुक है ये है सो है ऐसी जो तो छानबीन करने की शक्ति नहीं होती है जो संज्ञाधि भेद है विशेष है उसके जो बनना होता है संज्ञाधि भेद के जो रोकना काम करता है बढ़ाने का काम करता है उसके द्वारा आकलित होता है माने जाना जाता है कौन मनोमय कोष और बलियान कहते हैं अतिशय बलवान है मनोमय कोष पूर्व पोस। कोषों की अपेक्षा बलवान है अन्नमय कोष प्राणमय कोष की अपेक्षा मनोमय कोष बहुत बलवान है शरीर को घसीड के लिए जाता है मन में कोई इच्छा पैदा हो गई अमुक चीज खाना है या अमुक चीज देखना है या अमुक सुनना है जो भी इच्छा पैदा हो शरीर यहाँ है वस्तु यहाँ नहीं है वो देखने की इच्छा हो रही थी वस्तु कहीं अन्यत्र हो तो शरीर को घसीड के ले जाता है जहां वस्तु होगा वहां पहुंचाएगा उसका कारण क्या मन हुआ शुरू में मन मन ने इच्छा कर दी इच्छा करने के बाद में इंद्रिय प्रबल हो गई चक्षु प्रबल होगी जब देखने का आएगा वहां रोका नहीं जाएगा शरीर को घसीड ले जाएगा अति बलवान है ये बलियान का बलवत्तर है तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यह कहा जो मनोमय कोष जो है पूर्व कोष को पूर्ण करके ढक माने आवृत करके रहता है पूर्व कोष माने प्राणमय कोष को जिसका पूर्वकोष प्राणमय कोष जिसकी चर्चा हो गई उसको पूर्ण करके पूरा करके बैठा हुआ होता है ऐसा मनोमय कोश है कहा आगे और भी बोलते हैं पंचंद्रिय पंचबीरे बहोत्रि मनोमयाग्निद्रियवीरे <सकते> बहुत्रि मनोहो मया अग्निर्दती प्रपंचम कहते मन एक अग्निकुंड के समान है जैसे अग्निकुंड में आहुति डाल देंगे तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाता है उसी प्रकार ये मन अग्नि के स्थान में है और होता के स्थान में होते पांच ज्ञान बाहर के विषयों को भीतर पहुंचाने का काम करते हैं आहुति आहुति के स्थान में विषय होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंधर ये तो विषय आहुति का काम करते हैं और आहुति डालने वाले होते हैं ये बाहर से भीतर पहुंचाने का काम करते हैं इंद्रिया ये जो पांच ज्ञान इंद्रिया हैं आहुति डालने वाले होते हैं मन को सशक्त बनाने का काम करते हैं ये बाहर से विषय ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से होगा वो विषय ग्रहण होते हैं मन में पहुंचा देते हो मन में पहुंचाते उन विषयों का संस्कार वहां होता है एक पंचेन्द्रिय पांच ज्ञान हमारे होते हैं चक्षु स्रोत्र घृण रसनात्मक ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है इनके द्वारा पंच भी रे बहुत त्रिवीय पांच होता के स्थान में अवधि डालने वाले बनते हैं ये मन को प्रज्वलित करने के लिए जैसे अग्नि को प्रज्वलित करना हो तो होताओं के द्वारा घी डालना पड़ता है तो अग्नि प्रज्वलित होता वैसे यहां भी मन को बलवान बनाने वाले होते हैं ये इंद्रिया क्यों तो बाहर के विषयों को भीतर पहुंचाने का काम करते हैं मानी ये रड़ार का काम करते हैं इंद्रिया बाहर के विषय को भीतर इंद्रियो बाहर विषय पकड़े नहीं तो मन कुछ नहीं करेगा किन्तु तो ऐसी स्थिति हो जाती है पंच इंद्रिय पंचभीर होत्रीर पांच इंद्रिया जो है ना ये जो ज्ञान इंद्रिया पांच हैं पांच होता के स्थान में हवन करने वाले व्यक्ति को होता बोलते हैं उनके स्थान में है प्रची मानव धारा मनोमय कोष विषय रूपी आज धारा घी का काम करते हैं कौन विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध तत्त इंद्रिया तत्त आहुति डाल रही है चक्षु रूप की आहुति डाल देती है रूप को पहुंचा देगी और स्रोत्र शब्द को पहुंचा देगा मन में त्वक स्पर्श को पहुंचा देगा घृण गंद को पहुंचा देगा और रसना रस को पहुंचा देगी तो प्रचीय मान ये हो जाता है बढ़ जाता है मनोमय कोष तो प्रचंड हो जाता है कृषि द्वारा विषयाज्य विषय रूपी जो घी की धारा है या घी के स्थान में पांच विषय शब्द स्पर्श रूपन ये पांच इंद्रियों के द्वारा जो पंच विषयों को बाहर से फोटो खींच कर के भीतर जो फोटो पहुंचा दिया जाता है विषय न होने पर भी आकार बनाता है फोटो है वो उसको वृत्ति बोलते है हम लोग तो एकाएक तो बना नहीं है वो तो होता क्या है पहले इंद्रिया बाहर से खींच लेती है विषयों को और मन ये रडार के काम करते हैं तो मन खींच लेता है खींच के बैठे हुए उसमें वृत्ति बोलते जो विषय के अभाव काल में भी बेहतर विषय हमारे भरा हुआ दिखाई पड़ता है तो ये ज्वाजल्यमान हो जाता है मान प्रजी मान बढ़ जाता है मनोमयपोष प्रबल हो जाता है विषय रूपी जो पंच विषय रूपी घी की धारा उसको मिल जाती है आहुति की धारा पांच इंद्रियां हवन करने वाले हैं विषय पहुंचाने वाले हैं विषय जो है घी के स्थान में जैसे आहुति डालना होता है घी तो यहाँ विषय होते घी के स्थान पर और हवन करने वाले के स्थान में इंद्रिया और अग्नि के स्थान में मन और, और प्रचंड हो जाता है जितने विषय मिले और जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो और अग्नि धलकती है वैसे मन धलकता रहता है जितना विषय मिले शांति तो होती नहीं है इतने से क्या होगा और ये बुद्धि होती है जब इतना नहीं था तब भी चल रहा था आज इतना हो गया फिर भी संतोष नहीं होता विषय दे करके मन को शांत करना संभव जहां जो व्यक्ति जहां पहुंचा होगा पहले इतना नहीं था तब भी आप अपने व्यवहार चल रहा था आज इतना हो गया पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया विषय फिर भी संतोष नहीं है संतोष नहीं और और, और का ठौर होता नहीं तो और बुद्धि की सीमा नहीं होती है और का ठौर नहीं कहते तो ये कहा पंचेन्द्रिय ही पंचभिरेव वहोत्रि भी पांच होता है यहाँ इंद्रियों को होता हवन करने वाले कर्ता पांच हैं पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रिया उनके द्वारा प्रचीय मानो विषयाच्य धारा या विषय रूपी जो घी या घी के स्थान में कौन है विषय पांच विषय जो आज धारा के द्वारा प्रची माना जो वृद्धि को प्राप्त हुआ मन मन और प्रबल होता है जिसे जितना विषय मिले और प्रबल ऐसा जो मन है ज्वाजल्यवान जलता हुआ जो धधकता हुआ जो मन है बहुबासन इंधन है कभी कभी क्या होता है विषय भोगते भोगते भोगते जितना हो गया है संस्कार बहुत हो गए हैं इसके पास संस्कार बहुत है विषयों को भोगने का संस्कार बहुत भीतर में संस्कार इकट्ठे हो जाता है तो बासणारूपी ईंधन के द्वारा वो ज्वाजल्यवान हो जाता है कभी कभी ये मन मैंने बाहर के विषय न होने पर भी भीतरी विषय बना करके अपना बढ़ता रहता है क्यों पहले कभी जमानों में इस जन्म में या पुरुष जन्म में किसी जन्म में विषय भोगा हुआ था उसका संस्कार है उसके वहां यानी वेदांत के हिसाब में संस्कार मन में ही होता है वो तो संस्कार है संस्क बहुबासनाधन अनंत वासना रूपी ईंधन के द्वारा जो ज्वाजल्यमान हो रहा है प्रज्वलित हुआ जो मन है मनोमयाग्निर्दती प्रवचन जिस काल में वासनामय जगत में रहता है मन माने संस्कार के ख्याल में भीतरी अपना जगत बनाता है मन उस काल में बाह्य जगत को जला देता है माने बाह्य जगत का भान नहीं होता उसको उस काल में कभी कभी माने मनोरथ में आप चलते हैं बाहर के विषयों का भान नहीं होता भीतरी अपने विषय भी पहले कभी खींचा हुआ है उसी को देख रहे हैं आप वो तो संस्कार के बल पर कोई विषय देखता रहता है तो मनोमय जो अग्नि है प्रपंचम दहती बाह्य प्रपंच को दग्ध कर देता है शांत कर देता है बाह्य प्रयत्न नहीं के बराबर हो जाता उस काल बाहर विषय न होने पर ही परेशान करता है भीतर ही वहां विषय पहले के विषय को संस्कार खींचा हुआ है उसी में परेशान करता है असल में होता क्या है बाह्य विषय कोई इंद्रियों को परेशान नहीं करती भीतर भी है विषय जो बृहदार ने को में ग्रह और अतिग्रह शब्द से कहा है ये बाह्य जो विषय है ना इंद्रियों को ग्रह कहा और विषय को अतिग्रह कहा ग्रह जो पकड़ने वाले होते उनको ग्रह बोलते नवग्रह होते हैं जैसे साढ़े शादी लग गई ग्रह लग गया तो विषय को ग्रह माना है वहां किंतु ये जो ये इंद्रियों को तो ग्रह कहा और विषयों को अतिग्रह कहा विषय माने क्या है ये जो बाहर के विषय अतिग्रह नहीं है माने इंद्रियों की अपेक्षा भी विषय को विषय बल, में बलवत्ता दिखाई अतिग्रह शब्द दिया है वृद्धारण भूमि बाहर का विषय अतिग्रह हो तो सबको पकड़ना चाहिए सबको नहीं पकड़ती है ये जो विषय जिसमें एक व्यक्ति के राग होगा वही विषय में दूसरे का द्वेष होगा तीसरे व्यक्ति उदासीन वृत्ति में भी हो सकता है न राग ना द्वेष तो बाह्य विषय इतने परेशान करने वाले नहीं हैं वो परेशान कौन करते हैं ये तो उद्बोधक बन जाते हैं बाह्य विषय पहले इसी प्रकार का विषय को भोगा था उसका संस्कार है वो जो संस्कार विषय वो धक्का देते हैं कल भोजन की था बड़े स्वाद, स्वाद मिला अब आज भोजन बनाने के लिए प्रेरण जो भुक्त विषय है पहले का विषय वो भीतर है वो संस्कार रूप में है वो धक्का देते हैं इंद्रियों को जबरन चल करके ले जाते हैं क्योंकि आपने स्वाद लिया हुआ है विषयों का पहले इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में कभी जन्म में हो विषय का सेवन पहले किया हुआ है वो संस्कार रूप में भीतर अंतकरण में है वो विषय आज विषय भोगने के लिए जबरन इंद्रियों को धक्का दे विषय में पहुंचाते हैं इसलिए विषयों को अधिकग्रह का किन्तु बाह्य विषयों को नहीं जो संस्कार रूप के विषय है भीतर वो अधिग्रह है इंद्रियों से भी बढ़कर प्रबल हैं वो विषय है। तो यहाँ भी कहा जो आजल्यमान धने नाना प्रकार के जो संस्कार भरा हुआ है वो वही ईंधन बन जाते हैं मन में उसके द्वारा जो प्रज्वलित जो मन है दहदी प्रबंध बाह्य जगत को समाप्त कर देता है जब किसी मनोरथ में गाढ़ किसी विषय विशेष में आप डूब जाते हैं वो तो मन काम कर रहा है वहाँ विषय विशेष में डूब जाते हैं आप तो बाह्य जगत का आपको आता पता ही नहीं होता जला देता उस काल में बाह्य जगत को ये मन ऐसा कहा आगे तस्े सकल विजृंबिस्कलम विजृंभते मनोहि विद्या सकलम सकलं सकलम विनष्ट विजृंभतेजृंभते मनसो अतिरिक्ता अविद्या अस्ति माने अस्मा मनसो अतिरिक्ता अविद्या दास्ति अविद्या अविद्या करके जो बोलते है ना मन से अतिरिक्त कोई अविद्या नहीं यही अविद्या है इससे अतिरिक्त कोई अविद्या नहीं है ये कहा मनस पंचमिंद मन से अतिरिक्त अविद्या नाम की कोई चीज नहीं यही है अविद्या यही अविद्या है मनो ही अविद्या भवबंद हेतु का ये मन ही अविद्या है क्यों भव रूपी जो बंध है जन्म मरण रूपी जो बंधन का कारण मन ही है ये मन के जब तक मन रहेगा तब तक जन्म मरण चलता रहेगा यही भव बोलते हैं भवबंदी बोलते हैं जन्मो मरो जन्मो मरो जन्म अभी जन्मे हुए हैं कुछ में मरना पड़ेगा फिर जो मरेगा आगे कहीं जन्म होगा तो जन्म जन्मवरण का चक्कर जो चलेगा कि जब तक मन रहेगा तब तक चलता है इसलिए अविद्या मन से अतिरिक्त तो कोई और चीज नहीं ये मन ही अविद्या है ऐसा भाव भवबंध हेतु यही है माने भाव माने जन्म जन्मवरण का चक्कर में जो बांधने वाला यही उसका कारण यही है जब तक मन है तब तक ये चलता रहेगा तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टे मन जब नाश होगा तो सारा आपके लिए प्रलय होगा कुछ नहीं रहा आपके आपने अनुभव किया होगा सुसुक्तिकाल अनुभव वहां मन नहीं होता तो कुछ आपको कोई संसार भी नहीं आपके सामने ना शरीर ना इंद्रिया ना खाद्य पदार्थ ना भोगता कुछ भी जमा वहां मन का नाश तो नहीं होता है अब कारण में लीन हो जाता है तो उस काल में आपको कोई परेशानी नहीं होती है और तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टम उसके विनष्ट होने पर मन के नाश हो जाने पर सारा आपके लिए पूरा नाश हो जाएगा कोई नहीं रहेगा ना जन्म ना मरण कुछ नहीं रहेगा और विजृम बते स्मिन सकलम विजृम बधे और मन का खड़े हो जाने पर और सारा फिर खड़ा हो जाता है संसार खड़ा हो जाता है मन के होने पर देखा कहा जागृत और स्वप्न में देखा मन है तो सारा जगत आपके सामने हो जाता है और जब मन नहीं है वो कहाँ देखा सुशुभ में देखा सारा समाप्त है आपके लिए आपके लिए, लिए प्रलय है उस काल जो व्यक्ति गाढ़ निद्रा में पहुंचा है उसके दृष्टि से प्रलय है कुछ भी नहीं है उसके लिए और जो व्यक्ति जगा हुआ है उसके दृष्टि में सब कुछ है तो मतलब यह कि मन के खेल है यह सब तो मन के विनष्ट होने पर सारा विनाश हो जाता है तो माने मन को ही नाश करना पड़ेगा मूल यह कारण मन है इसी को नाश करना होगा ये न कि ना प्रकार है ना ये कहना है तो बिज्रिम बतेमिन सकलम विज्रम बते कहा मन का जब उत्थान होता है जागृत में स्वप्न में स्वप्न अवस्था में मन काम करता है जागृत में मन काम करता है तो सकलम बिजली में तो सारा संसार खड़ा हो जाता है और मन का जब नाश हो जाता है सुशुक्ति आदि में तो वहां कोई संसार नहीं कुछ भी नहीं कोई परेशानी नहीं होती है तो ये आपत्ति का घर है मन इसलिए इसको लय करना होगा उपाय से ये कहना चाहते हैं स्वप्ने सृजती स्वशक्तिया विश्व पिनो तथा जागृत् नो विशेषस्तर्वेतन्मनसो विजृंभ सृजति स्वप्ने सृजती सुशक्तियाम मन एवं जागृत्यपि नो विशेषस तत्सवे तनसो विजृंभम देखो स्वप्न अवस्था में जब हम जाते हैं माने सो जाते हैं स्वप्न माने सोना सो जाते हैं जब हम कोई हमारे सामने न पूर्वा दरवाजा बंद करते हैं एक तख्त के ऊपर कहीं लेटे हुए होते हैं ना पहाड़ भीतर किया हमने ना पर्वत को न सागर को ना किसी को ना कोई भीतर नहीं रखते हम खाली जमीन में कहीं पड़े हुए होते हैं अर्थशून्य अवस्था है स्वप्न अवस्था कोई विषय नहीं होता वहाँ ऐसी अवस्था में ऐसी कलाकार ही है वो ऐसी शक्तिमान है वहां भी विषय बना करके हमको परेशान करता है कौन मान ये बोलते हैं अर्थशून्य स्वप्ने जाग्रत अवस्था में तो विषय है ठीक है अच्छी बात किन्तु स्वप्न में तो कुंडा बंद करके भीतर में सोया हुआ है व्यक्ति एक तखत में कहीं लेटा हुआ है ना पहाड़ है ना, ना पेड़ है ना पौधे है घर के भीतर क्या होना है घर के भीतर भी एक कोने में कहीं पड़ा होगा व्यक्ति अर्थ शून्य स्वप्न जो विषय है उसको अर्थ से लिया विषय शून्य अवस्था है स्वप्न अवस्था विचार से देखते हैं जब जगने के बाद देखते हैं हम विचार करते हैं तो स्वप्न काल में मैंने सोए हुए, हुए अवस्था में वहां कोई विषय होता नहीं है ऐसी अवस्था है वो अवस्था। माने वहां तो विषय लगता है आपको जब यहां आकर के देखते हैं वहां की स्थिति देखते हैं, तो विषय शून्य अवस्था है वो स्वप्नावस्था अर्थ शून्य स्वप्न जहां कोई विषय नहीं है ऐसा जो स्वप्न अवस्था है वहां स्वशक्तिया सृजती वहां भी विषयों की सृष्टि करता है अपने उसमें ऐसी शक्ति अपनी शक्ति से सृष्टि करता है ऐसे शक्तिशाली है कौन मन तो कल्पना ही बनी वहा स्वप्न में स्वशक्तिया भोक्तादि विश्वम मन एवं सर्व सृजती ऐसा है मन ही जो भोक्तरादि विश्व विश्व तीन प्रकार का पाए जा भोक्ता भोग्य आदि रूप से भोक्ता माने एक व्यक्ति दिखाई देगा भोगने वाला और भोग के पदार्थ मकान दुकान आदि इस रूप से सारा संसार की सृष्टि करता है कौन मन अर्थ शून्य अवस्था है विचार से देखते हैं तो कोई विषय नहीं है वहां ऐसे स्थान में भी अर्थ बना देता है भोक्ता भोग के रूप से दो प्रकार का अर्थ सृजन कर देता है और तो स्वप्न में जो भोक्ता बनने वाला वो भी मन के द्वारा श्रेष्ठ है वो और जो भोग्य पदार्थ बनता है वो भी मन के द्वारा श्रेष्ठ इतनी शक्ति है उसके पास इतना प्रबल तो मन बनाएगा नहीं हाँ बासना जागृत की बासना है उसी के पास तो है उसी के बल पर तो करेगा वो मैं स्वशक्ति वहाँ वो अपने शक्ति से करता है वो संस्कार के कारण वो कर देता है स्वप्न में उसकी शक्ति संस्कार ही है वहां और है इतने प्रबल है वो मन और इसी जन्म के आज की ही संस्कार नहीं अनंत जन्मों के संस्कार वहां है भरे पड़े हैं संस्कार कभी कभी हम उड़ते हुए अपना अनुभव करते हैं इस जन्म में तो शिखा ही नहीं है जागरण में तो उड़ना संभव नहीं है तो हमें क्यों स्वप्न में उड़ जाते हैं क्यों कभी पक्षी बने थे हम वो संस्कार जग गया वहां वो उड़ता हुआ भान होने लग गया तो पक्षी वाला संस्कार जग गया ना वहाँ कभी उड़ा हुआ संस्कार जग गया वो संस्कार जगने से काम हो जाता है स्वप्न अर्थ शून्य सृजती स्वशक्त सृजती माने अर्थशून्य अवस्था है स्वप्न माने हम इस जागृत से देखते हैं वहां स्वप्न में कोई विषय होता है वहां की नहीं होता है नहीं जागृत से देखते हैं जागृत अवस्था में।, में आने के बाद में वहां के बारे में जो अनुभव करके आए थे वहां देखते हैं स्वप्न अवस्था में एक खटिया के ऊपर पड़ा था यही तो था स्वप्न में यही दिखता है तो कोई पहाड़ पर्वत नदी नाला वहां कुछ भी नहीं था अर्थ शून्य अवस्था है वो विषय शून्य अवस्था है ऐसी अवस्था में भी सारी सृष्टि खचा खच सृष्टि दे, कर देता है सृष्टि में दो प्रकार के भोक्ता और भोग के दो प्रकार के दिखाई पड़ता है हाँ। दृष्टा और दृश्य भोक्ता भोग्य यही माना जाता है आप कुछ उपभोग करेंगे तो आप विषयों का उपभोग करने वाले आप भोक्ता बन जाएंगे और विषय हो जाएगा भोग्य तो उस अवस्था में भी मैंने ऐसी अवस्था है कोई विषय का नाम निशान नहीं है ऐसी अवस्था है स्वप्न अवस्था वहां भी स्वशक्तिया भोक्तरादि विश्वम भोक्त जो जगत है भोक्ता और भोग्य रूप जगत को तो मन सर्वम मन एवं सृजती स्वशक्तिया मन ही अपनी शक्ति के कारण से सब की सृष्टि कर देता है वहां भी जैसे यहाँ मनुष्य है खान पान चल रहा है लेन देन चल रहा है व्यवहार हो रहा है वैसे वह वहां भी होता है भोक्त विश्व सारा सृष्टि कर देता है मेटेरियल की जरूरत नहीं उसको कुछ भी नहीं जागृत में एक मकान बनाना हो तो बहुत परिश्रम होता है स्वप्नों में मकान बनाने में कोई परिश्रम नहीं चुटकी में हो जाता है माने पांच दस मिनट में न जाने कितनी सृष्टि हो जाती है वहां स्वप्न में तो मन का खेल है इंद्रिया सोई हुई है वहां मन जगा हुआ होता है स्वप्न में तो वही उसकी शक्ति क्या है तो संस्कार है वहां संस्कार के बल पर बस फोटो खींच के रखा हुआ है बस बटन दबा तो देखने लग गया टीवी आदि में होता है <Sapartcause> तो जो तो होता है उसको लेकिन स्वप्न में जो होता है वहाँ भी वैसे वह बढ़ता है उस काल में बढ़ता है उसका वो संस्कार जो था वो वो घट गया ना फिर आगे जाएगा नई नहीं संस्कार तो और प्रबल होता जाएगा जय जय स्मरण होता गया संस्कार प्रबल होता जाएगा वो संस्कार नाश नहीं होता नहीं होता। और मजबूत होता है संस्कार और, और मजबूत बनेगा तो उससे बचने का रास्ता क्या है हाँ आप बताएंगे ना, ना तो इससे इससे दूर होना पड़ेगा आपको बताएंगे अभी क्या क्या ऐसे करना मैंने मन से दूर होने पर स्वप्न ऐसी दूर हो जाएंगे आप वो मूल कारण मन है क्या है मन नहीं रहेगा तो सोपना नहीं है मन से दूर होना पड़ेगा गोली खाने असंख्य वो भी ठीक नहीं है वो सुसुप्ति भी ठीक नहीं है अभी बताएंगे नींद की गोली खा के भी ठीक नहीं है वो सुसुप्ति में पहुंचना है उससे क्या होना है सुसुप्ति अवस्था और जड़ बन के पड़े रहना है वो भी ठीक नहीं है आपको होश आवास में जीना है कैसा बेहोशी में जीना वो भी नहीं होगा और भी काम नहीं बनेगा साधु लोग कितना उनसे पूछिए वैसे तमो... नहीं तो होना चाहिए बढ़ाने तमोग तत्व वहाँ से आना आना व्यर्थ समय जाना होना तो चाहिए किंतु वो लोग क्या हमें उपदेश देते हैं जो पीने वाले कहते हैं उससे मन एकाग्र हो जाता है <laughs> ऐसा उपदेश हमें देते हैं पता नहीं अब तो उपाद बोलते हैं वो तो ऐसे कुछ नहीं चलो तो कहते हैं देखो ये सब के सब ये वो जो होता है मन से अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं है मन में इतना एक शक्ति है स्वप्न जो है अर्थ शून्य अवस्था है विषय शून्य अवस्था है जा, जागृत में हम जब विचार करते हैं तो स्वप्न में कोई विषय होता नहीं जो दिखाई पड़ता है इतने बड़े पर्वत दस दस पंद्रह पन्द्रह किलोमीटर के पर्वत दिखाई देते हैं ग्रहतारा नक्षत्र से युक्ता आकाश का दर्शन होता है और जागृत में उठने के बाद पता लगता है हम तो छत के नीचे थे तो पहाड़ कहा से आया यहाँ इतना बड़ा आकाश कैसे यहाँ आ गया ऐसी स्थिति होती है वास्तव में वहां विषय होता नहीं है न होने पर भी अपने शक्ति के कारण वो ऐसी शक्तिशाली है आइटम बम है वो मन अपने शक्ति से भोक्त आदि विश्वम सर्वम मन एवं सृजती ये मन सारे विश्व का भोक्ता भोग्य द्रष्टादश्य जो जो बोलते हैं जैसे त्रिपुटी होते हैं वो तो सारा विश्व बना देता है माने हुआ भोग्य पदार्थ भी बनाएगा और भोगने वाला व्यक्ति भी बनाएगा शरीर भी होता है विषय भी दोनों बनाता है वहां बैल भी होगा तो घास भी होगा दोनों दिखाई पड़ेंगे भोक्ता भोग के जगत दिखाई पड़ेगा ऐसी स्थिति करता है तो ये जब स्वप्न में ऐसा कर सकता है मन इतने शक्ति है ये जागृत में आपको जो सत्यत्व बुद्धि है ना यहां भी उसी मन का खेल समझो यहां भी सत्य मत मानो वहां विषय न होने पर भी मन ने दिखाया तो यहां भी जागृत में भी विषय न होने पर भी मन का ही खेल है ये भी मन ने बनाया है ये कहते हैं तथा ये जागृत विशेष यहां भी कोई विशेषता नहीं है जागृत में भी मन का ही खेल है तनस हो विजृणम एक सबके सब जागृत के, के जितने भी हैं ये भी मन का ही विलास विस्तार है जागृत में भी मन का ही विस्तार है क्यों ये जो वस्तु एक होता है जागृत में कोई एक वस्तु होता है दस व्यक्ति होंगे तो दस तरह से उसका उपभोग करता है एक ही प्रकार से उपभोग नहीं करता उस वस्तु का ये देखा है कोई राग बुद्धि है किसी को द्वेष बुद्धि उसी में जिसका मतलब जिसके मन में जैसा भरा है उस ढंग से वस्तु का उपयोग करता है वो तो जागृत के भी मन की सृष्टि है वो तो जो एक वस्तु को वस्तु एक है तो एक ही बुद्धि होनी चाहिए दस व्यक्ति की किंतु दस व्यक्ति की दस प्रकार की बुद्धि हो जाती है इस तरह से मैंने उसके साथ सेवन होगा तो इसके मतलब वो मन का ही खेल है जागृत के लिए जागृत के विषय मन के द्वारा ही विलास मन का ही विलास है ऐसा कहा अब देखते हैं देखो जब तक मन होता है तब तक संसार होता है ये देखा कहा देखा जागृत और स्वप्न में देखा अब दिखाएंगे ये, जब मन नहीं है तो संसार नहीं है वो एक स्थान दिखाएंगे सुसुप्ति He got the argument. सुसुप्तिकाले प्रलीने सकल प्रसिद्धे अतो संसारेत न वस्तुस्थुस्कल प्रसिद्ध तो तो संसार ये तस्वस्तुस्ती जब तक मन है तब तक संसार है ये कहा देखा जागृत में देखा स्वप्न में देखा और जब मन नहीं है तो संसार भी नहीं है कहाँ देखा कहते सुसुप्ति में देखा हम सुसुप्ति में तो पहुंचते ही हैं समाधि में तो पहुंचे न पहुंचे सुसुप्ति तो सबके लिए सुलभ है पहुंचते ही है प्राणी मात्र जाते हैं उसमें सुसुप्ति गाढ़ निद्रा में तो सुसुप्त काले मनसी प्रलीन मन नाश नहीं होता प्रलीन कहा प्रकृष्टलीन, कारण में लीन हो जाता है उसका मरता नहीं है मरेगा तो ज्ञान होने के बाद ही मरेगा ये, सूक्ष्म शरीर का विनाश ज्ञान काल में है ज्ञान से प्रेरित विनाश नहीं होतेन हो जाता है सुसुप्त काले मनसी प्रली मन के प्रलिन हो जाने पर कारण में लीन हो जाने पर कार्य नहीं करता है नैवास्तिक किंचित सकल उसका हाल में कुछ भी वस्तु नहीं होता मन जब अपने कारण में लीन हो जाता अज्ञान है उसका कारण वह लीन हो जाता है शिव शुक्ति काल में तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता नहीं वह अस्थिकिंचित कोई भी पदार्थ नहीं क्यों सकल प्रसिद्ध हर व्यक्ति की प्रसिद्धि है हर व्यक्ति यही बोलता है शिव शुक्ति में कुछ देखता सुनता नहीं है कोई नहीं होता शरीर नहीं विषय नहीं कुछ नहीं इसलिए अब ये समझना जागृत और स्वप्न में मन जगा हुआ होता है तो सकल विषय भी होता है और सुशुद्धि काल में मन लीन हो जाता है तो विषय का अभाव होता है इसके मतलब ये सब के सब किसका देन है मन का देन है सिद्ध होता है ये कहा अतो मन अकल्पित एव पुंस संसार पुंस संसार मन अकल्पित एव इसलिए जीव को जो संसार मिलता है मन की कल्पना ही है मन होने पर ये संसार है इसको मन न होने पर नहीं है मन होने पर संसार है देखा कहा जागृत और स्वप्न में और मन के अभाव होने पर संसार का अभाव देखा कहा सुसुप्ति ये तो मन की कल्पना ही है जागृत ये कहा संसार एत नवस्तु तोस्ती दे इस जीव का वास्तव में संसार नहीं है ये मन की कल्पना है वास्तव में संसार हो तो जहां जहां जीव पहुंचेगा वहां वहां संसार होना चाहिए सुसुप्ति में भी जीव पहुंच जाता है किन्तु वहां संसार नहीं है मन के होने पर संसार है मन के न होने पर नहीं है मन के होने पर संसार है कहा जागृत में स्वप्न में मन है तो संसार है और सुसुप्ति आदि काल में सुसुप्ति समाज में मन नहीं है तो संसार भी नहीं है इसके मतलब मन के द्वारा ही रचित है संसार ये संसार जीव को जो मिलता है मान होता है ये मन के द्वारा कल्पित है तो इसलिए मनोनाश यदि हो जाए ना फिर संसार से आप मुक्त हो जाएंगे संसार का कारण मन है ये कहा वास्तव तो में संसार नहीं वासना तो नहीं, नहीं।, नहीं है न सूक्ष्म रूप से भीतर है मन मरा तो नहीं है अपना कार्य नहीं कर पा रहा है गुमसुम अवस्था में है। किस अवस्था लेकिन फिर भी में वो गुमसुम अवस्था में है जैसे किसी को कुछ नशा पिला दिया गुमसुम अवस्था में होता है मरता तो नहीं ना उस साल में सुसुक्ति में वैसे हुआ है मन मरा हुआ तो नहीं है नाश तो नहीं हुआ कारण में लीन होके बैठा अपना कार्य नहीं कर पा रहा है उथल पुथल नहीं इतनी बात है मरा नहीं होना तो मन जिस सूक्ष्मांस में मन वहां विद्यमान है कारण रूप में है उस संस्कार वहां वही संस्कार भी उसी रूप में है वहां मन जब तक है संस्कार तो रहेंगे ही वहीं भरा हुआ है तो कल आगामी जो भोग है उस जीव के लिए इतने काल तक सोना इतने काल तक जगना इतने काल तक गाढ़ निद्रा में जाना सब ये अपने प्रारब्ध के आधार पर भोग मिला जाता है आप चाहेंगे कोई व्यक्ति चाहेगा पांच घंटा सोना तो सो नहीं सकता तीन घंटे भी नहीं जाती है इच्छा तो थी पांच घंटे सोने की होता नहीं है और कोई चाहता है तीन घंटे पे उठो उठूस आठ घंटा सो जाता है अपने अधीन नहीं हो कुछ होता है। तो प्रारब्ध कर्मों भी मानना पड़ेगा जिसका कर्म जैसा होगा उसी प्रकार से जैसे जागृत का भोग वैसे स्वप्न का भोग और स्वप्न में कोई व्यक्ति चिल्लाता रहता है रोता रहता है उसको वहां भी शांति नहीं है और कोई आराम से सोता है स्वप्न में इसका मतलब वहां भी पाप पुण्य कर्म आपका काम कर रहे हैं पूर्वकृत कर्म काम कर रहे हैं माना रोड आ तो इसके मतलब पापी है वो और जो आराम से हो जाए तो पुण्यात्मा है पुण्य का फल भोग रहा है वो मानना पड़ेगा तो सुसुप्ति में पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है जगने के लिए कारण क्या होता है अगले दिन जो भोगने योग्य कर्म होगा ना वो कर्म वहां जो साकार बैठे हैं वो उसको विक्षेप करा देते हैं उसका भोग का समय हो गया है तो विक्षेप करा देता है उड़ जाता है वहां से हलचल शुरू होगा जो कर्म होते हैं अब सुषुप्ति के अगले क्षण में जो भोगने कर्म भो, भोगने के कर्म है वो फलोन्मुख हो रहे हैं वो कर्म तो वो उसको दीक्षित करा देते हैं वहां से उठता है फिर वो प्रारम्भ फिर शुरू हो जाएगा एक तो हमारा पूरे प्रारब्ध जीवन भर का एक प्रारब्ध है एक प्रतिदिन का अलग अलग प्रारब्ध है ऐसा चलता है अब वो तो वही भी कर्म का ही फल है सभी नहीं चलते कोई चलता है वो भी कर्म ही ऐसा कुछ कर्म था उसको वहां भी चाहे घूमता रहेगा क्या होता है कि जिधर सिर किया था वहां पैर मिलेगा सुन ऐसा <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा भी किसी किसी का होता है सबका नहीं होता सबका वो तो एक स्वाभाविक प्राकृतिक नेचर बोला जाए किंतु जब सब में नहीं है किसी में किसी में नहीं है तो कुछ कारण मानना पड़ेगा वो तो कारण क्या माना जाए उसका प्रार्थ वो कर। तो पूर्वकृत कर्म ही वहां काम कर रहा है और क्या कर रहा है अगर प्रकृति स्वाभाविक कहेंगे तो सबको एक जैसे होना चाहिए सबको एक जैसे होता नहीं वहां वहां भी तारतम्य भाव है जब तो तारतम्य भाव है तो कोई ना कोई उसका विशेष कारण होगा तो कारण वकर्म कोई बोलते हैं किसको बोलते हैं ऐसा कोई कर्म जिसके कारण ऐसा हो रहा पूर्व कर्म और कोई गति नहीं वहां प्राकृतिक गाना बनता नहीं वहां प्राकृतिक शब्द बोलना माने एक स्वाभाविक स्वाभाविक वो सबके एक स्थिति होनी चाहिए ना जागृत में सबके एक स्थिति है ना स्वप्न में सबके एक स्थिति है इसलिए प्राकृतिक कहना बनता नहीं उस लोग देखती है चलते भी स्वप्न भी सोपना में भी स्वप्न दिखता है वो कोई बात नहीं जैसे सोपना भी होता है।, है।, है वो भी कल्पना है और क्या है सोपना <laughs> में आप और हम हम सोपना में है। ये भान तो है नहीं हमको है? तो वहाँ भी कल का दिन मैं सोया था ऐसा भान होता है तो दूसरे से बोलने लगता है अरे भाई कल मैंने स्वप्न देखा था जैसे अभी बोलते हैं वैसे वहाँ भी होता है मैं स्वप्न में हूँ ये ख्याल तो होता नहीं वहाँ तो वहाँ भी फिर वो अपने को जागृत का अभिमान करता है किसका जागृत का अभिमान करके बोलता है कि मैंने स्वप्न में ऐसा देखा करके बोलता है ऐसा होता है तो ये ठीक है तो कहते हैं आगे जो बंद मोक्ष जो है ना मन की भावना है ना बंद है ना मोक्ष है वास्तव में आत्मा पहले से मुक्त है ये जो बंद कल्पित है मन के कारण ही ये बंधन मानता है मन, के, मन ही मोक्ष देता है कैसे एक दृष्टांत से समझाते हैं मेघ मनसा कल्पते कल्पते मेघ कल्योस्ते मनसा कल्पते कल्यंो कल्पते बंध मोक्ष की व्यवस्था भी मन की कल्पना है वास्तव में न बंधन है न मोक्ष है दोनों नहीं है बंधन मान लेता है तो मोक्ष की मानना पड़ता है बंधन नहीं माने तो मोक्ष मानने की भी जरूरत नहीं है बंधन की अपेक्षा से मोक्ष शब्द का प्रयोग होता है तो कहते है, देखो ये जो मेघ है ना बादल बादल को वायु लाता है जल कर्ण छोटे छोटे होते हैं उनको अपने आप अप चलने की शक्ति तो होती नहीं है तो समुद्र से जो बाष्प बनकर के ऊपर आ रहे हैं जल जल्ग, वो जल को हवा उसको धक्का देते देते लाती है वायु के द्वारा मेघ को बनाया जाता है ज्यादा जहां कट्ठे हो जाते हैं वायु के द्वारा वो मेघ नाम हो जाता है जल कण का नाम ही मेघ होता है मेघ नाम बन जाता है तो उसका लाने वाला कौन है वायु धक्का देता है वो जलकण में अपने चलने की शक्ति तो है नहीं वायु के द्वारा धक्का होता है धक्का होते होते वो एक जगह कट्टे हो गए तो घनीभूत हो गया तो बरसने लग गए वायु ना आनी मेघा कहते वायु के द्वारा लाया जाता है बादल को माने जल कर्ण को एकत्रित करने वाला वायु होता है वहां तो और पुनः तेरे भी नहीं होते और उस जल कण को विभाजन करने वाला भी वायु होता है कभी भी बादल आया थोड़ी देर में गायब वो गायब किए किस बादल नहीं किए मेघ ने वायु नहीं किया लाने वाला भी वही होता है और बिखेरने वाला भी वही होता है एकत्रित भी करता है वायु जलकण को जो घनीभूत बादल जिसको बोलते हैं जल जलकण घनीभूत अवस्था में है उसको हम बादल बोलते हैं है जल कण है वो समुद्र के द्वारा उठा हुआ बाष्प कण वो वायु के द्वारा एक एक एक एक करके कट्ठे हो गए धक्का दे दे के लाया उसने एकत्रित हो गए तो उसको हम ये बादल बोलते हैं मेघ बोलते हैं यही तो है तो वो जो भेघ को लाने वाला भी वायु होता है और उसको हटाने वाला भी कौन होता है ऐसी हवा कुछ विपरीत हवा हो जाती है, तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं कहा का कहा बादल है ही दोनों काम वायु करता है उनको एकत्रित करने का काम भी वायु करता है और उसको बिखरने का काम भी वायु करता है जैसा तो वैसे दृष्टांत ये समझना ये कहा बायुना आनी यते ने नेग बादल को तो वायु लाता है यहाँ तो इकट्ठा होने के बाद में आप बादल बोलते हैं वो मुख्य कारण क्या वास्त को जल कण है वो छोटे छोटे कण है हवा के झोंकों से आते आते आते इकट्ठे हो गए तो बादल नाम मिल गया उसको मेघ नाम मिल गया है जलगण है वो तो वायु ना आनी मेघा वायु के द्वारा लाया जाता है मेघ को मेघ बने बादल और पुनः तेरे भी नहीं है फिर वायु के द्वारा ले जाया भी जाता है ऐसे विपरीत वायु होता है छिन्न भिन्न हो जाता है बादल लाने वाला भी वायु और भगाने वाला भी वायु ऐसा देखा जाता है मेघ के बारे में ये दृष्टान्त है ठीक इसी प्रकार यहाँ समझना मन में समझना ये बंधन को देने वाला भी मन है और बंधन को काटने वाला भी मन है मन सा कल्पित बंधो ये कहा मन के द्वारा ही बंध की कल्पना होती है मैं तो ऐसे हूं तैसे हूं ये हूं वो हूं दीन हूं संसारी हू ऐसे मन ही बोलता है और एक काल में बोलता है थोड़ा साधना कुछ कर लिया होगा बोलेगा न हम देह न मे देह ये बोलने वाला भी कौन है मन के भाव है <ET>, कभी दीन हीन अवस्था में होता है तो मुक्त अवस्था में बोलता है मन सा कल्पते बंधो ये बंधन जो है मन के कल्पना है और मोक्षसते नहीं व कल्पते मोक्ष भी मन के द्वारा ही कल्पित है माने जब तक कोई साधना नहीं करता है तब तक अपने को बंधन मैं बड़ा हुआ हूं बड़ा हुआ ऐसा मानता है मन ही मानता है और कुछ साधना करने के बाद में मु, मुक्त हूँ मई मुक्त हूँ वो भी कौन बोलेगा मन ही बोलता ये बंध मोक्ष की कल्पना भी मन की ही है वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है आत्मा में बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं है मन के कारण ऐसे शब्द प्रयोग होता है तो कब बंधन में बांधता कब है ये जीव को मन और मुंह छोड़ता कब है जैसे हवा मेघ को कट्ठा भी कर सकता है और बिखर भी सकता ऐसी शक्ति है उसमें हवा में कट्ठा करने वाला भी हवा और बिगेने वाला भी हवा तो ये जीव को बांधने वाला भी मन और छोड़ने वाला मुक्त करने वाला भी बन तो कब बंधन में डालता है और कब मोक्ष देता है तो इसके बारे में आगे बोलते हैं देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम बदनाति पुरुषम पशु बद विमोचयति तमनए बंधार देहाग बदना पुषं पशुपुणेन बैरसम शुव विमोचयति तन मन ए बंधार मन ही बंधन में डाल देता है जीवात्मा को और मन ही मुक्त कर देता है जीवात्मा को स्थिति ऐसी है कैसे जैसे बादल के लिए वायु दो काम कर देता है वही जोड़ता है वही तोड़ता है देखा है वो बादल को जोड़ने वाला भी वायु है इस ढंग के वायु चली तो कण कट्ठे होते, होते गए और बिखेरने वाला भी है, दोनों काम करता है वैसे ही ये जो मन भी देहादि सर्व विषय जितने भी शरीर से लेकर के जितने भी विषय हैं, शरीर से आगे चलो बाहर का विषय जितने भी विषय हैं, देहादि सर्व विषय परिकल्प रागम ये जीव को बांध देता है मन उसमें आसक्ति बना करके विषयों में आसक्ति पैदा करके जीव को बंधन में डाल देता है मन एक ग देहादि सर्व शरीर से लेके आगे जितने भी विषय हैं आपके मकान दुकान खेत आमूल जितने भी है इस्लोक परलोक सारे विषय में आना है तो सारे विषयों में देह से लेकर के जितने विषय बनते हैं तो इस विषयों में परिकल्प रागम परिकल्प्य पहले कल्पना कर देता है राग की आसक्ति की कल्पना वहां आसक्ति पैदा कर देता है मन किसमें विषय में, में। राग मान आशक्ति आसक्ति पैदा करके माने उस राग के द्वारा उस आसक्ति के द्वारा पुरुषम पशुगत गुणे न बधनाती जैसे रसी से बांध दिया जाता है पशु को बांधते है ना इसी प्रकार आसक्ति रूपी रसी से इस जीव को बांध देता है मन मन जब विषयों में आसक्त तो हो जाता है तो जीव वहां उथल पुथल में पड़ जाता है तो ये बांधने की तरीका ऐसा है देहा से लेकर के आगे जितने भी विषय है उन विषयों में राग पैदा कर देता है कौन मन वो राग पैदा क्यों करता है यह भी एक प्रश्न होगा विषय अभी एक बार भोगा नहीं है इस प्रकार के विषय पहले भी भोगा हुआ था वो संस्कार भीतर है चाहे इस जन्म का हो चाहे अनेक पूर्व जन्मों का हो वो मन में ही है वो संस्कार ये जो तो सामने विषय होने पर उद्बोधक बनता है ये वो संस्कार जगाने वाला होता है विषय बाहर वाला जो विषय है ना पहले ऐसा भोगा था तो ये भी वैसा ही होगा अनुमान कर जाएगा वो पहले इस प्रकार के विषय भोगने में ऐसा आनंद मिला था तो इसको भी भोगेंगे तो आनंद मिलेगा यह बुद्धि बना लेता है मन तो विषय में आसक्ति पैदा कर देता है जब विषय में आसक्ति होने पर जीव वहां जैसे आशक्ति रूपी रसी से बढ़ जाता है जीव जैसे पशु को बांधा जाता है इसके घास की रसी से ये जीव को बांधा जाता है आसक्ति रूपी रशि से विषय में आशक्त बना देता है मन ये कहा ये मन करता है ये काम जीव को बांधने का काम करता है कहा देहादि सर्व विषय जितने भी विषय शरीर से लेकर के आगे जितने भी इस इस्लोक का भोग भो, पर परलोक का भोग जितने भी है पहले अनेक जन्मों में भोगा हुआ है सब हरिकल हाँ। रागम राग आसक्ति पैदा करके मन क्या कर देता है आपको फंसाना हो तो उसको अच्छा बुद, अच्छी बुद्धि बना देता है आसक्ति पैदा कर देता है फिर बदनाती तेना पुरुष हम उसी राग के द्वारा इस जीव को बांध देता है और फंस गया की मैं लड़ाई झगड़े में लग गया ये फंसना है और क्या होना है वो विषय पाने के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़े लड़ाई झगड़े में पड़ जाएगा जीव तेना माने उस राग के द्वारा पुरुषम बदनाती पशु बद जैसे गुण माने रशि रसी के द्वारा जैसे पशु को बाधा जाता है तो यहां आसक्ति रूपी रशि हाँ गुण माने रसी रसी को कहा गुण के समान मैंने रसी के समान रसी है यहाँ आसक्ति रूपी रसी के द्वारा बांध देता है जिस विषय में बाधा हुआ था अजीब को और उन्हीं विषयों से मुक्त भी कर देता है मन एक समय आने पर बैराग्य पैदा कर देता है कभी कभी तो वही मन किन में उन्हीं विषयों में पहले तो आसक्ति पैदा करके बंधन में डाल दिया और मुक्त भी वही करता है मन मन की खेल है आज जिस विषय में आ है व्यक्ति कल उस विषय में नकार कर जाता ऐसी स्थिति आ जाती देखा है अब नहीं चाहिए ऐसे विषय में हो जाता है बात बात हैं बात करते देखते कहते विषवत्सु विषय कैसे है विषवान है विष विश्व। है। विश्व। है। वाले हैं विष् वाले हैं जहर वाले हैं कैसे ये जहर है तो ये विषवत्सु माने विष वाले जो विषय हैं इसमें बैरस्यम अत्र मान विषयों में विधाया फिर विधान करके बैरा के दिखा विष्विधा नहीं विषव आगे विधाया अलग विधायक ऐसा नहीं तो वहाँ विषव हो जाएगा तो विषवद विधान करके माने बना करके जहर जैसा बना करके अथवा विषवद्ध शब्द से सब्तम करेंगे तो विषवत्सु जहर वाले में आगे विधायक ऐसा हो जाएगा माने विषय से माने जहर वाला जहर वाले में जहर वाले ने कौन है? में कौन विषय इसमें बैरस्यम अत्र विधायक इनमें वैराग्य प्राप्त इसने सार नहीं है, असार दिखा करके ये मनी विचार करेगा कभी वैराग्य धारण करता है विषयों में बना देता पैदा कर देता है वैराग्य पैदा करने वाला भी मनी है पैदा करके पश्चात पहले तो पशु के समान बांध दिया था विषयों में जीव को इसी मन ने क्या कौन सी रसी लगा दी थी आसक्ति रूपी रसी और फिर वहां वैराग्य दिखा दिया मनी, मनी दिखाता है जिस विषय के लिए आगे आज हम परेशान हैं आप है आपादापी कल नहीं चाहिए इस भाव में हम ही पहुंच जाते हैं हमारा ही मन ऐसा बोल देता है कल मन का ही खेल है ऐसा तो उसी विषय में वैराग्य से मान रस रहित पैदा करके उसी विषय में पश्चात बाद में एनम विमोचिति जीव को मुक्त कर देता है यही मन करता है तन मन एवं सर्व बदनाम बंधन से बन, मुक्त करने वाला भी मन ही है बंधन में डालने वाला भी मन है आसक्ति पैदा करवा करके तो बंधन की तरफ ले जाता है और वैराग्य पैदा पैदा करवा करके उसे बंधन से पार कराता है मन का ही तो खेल है ये मन ही है सब एक कहा आगे बंदस्य बंदस्य ेलिम रजो गुण शुद्ध विरजस्तमस्को हेतुर्मलम रजो गुण मोक्ष बंधन देने वाला भी मन है और मुक्ति देने वाला भी मन है मुक्ति अवस्था का मन कुछ और प्रकार का होगा और बंधन अवस्था का मन कुछ और प्रकार का होगा इतनी बात है ये तो मन का ही खेल है सब ये कहते हैं तस्माद इसी कारण से मन कारण अश्य जंतोर बंधस्य मोक्षस्य च विधाने है बंद मोक्ष के जो करना हो ना विधान है इसमें मन ही कारण है इस जीव का जंतु मानी जीव इस जीव का बंद का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है कहते महाराज बंधन का कारण मन कैसा होता है और मोक्ष का कारण मन कैसा होता है कहते रजोगुड़ से झगड़ा हुआ जो मन होता है वो बंधन का कारण होता है रजोगुण से विशिष्ट मन और रज और तमोगुण से रहित शत्रुगुण से युक्त मन जो होगा वो मोक्ष का कारण बनता है ये बोलते आज। हेतुर रजोगुण से युक्त जो मलिन मन है जब रजोगुण सवार होगा उस काल में हमारा मन मलिन होता है ऐसा मन बंधन का कारण है जब रजोगुण से विशिष्ट अवस्था होगा तो विषय में आसक्ति होगी विषय की तरफ जाएगा मलिन है मन वो मन बंधन का हेतु है माने कारण है और मोक्षस्य हेतु मोक्ष का कारण क्या होगा बेरजस तमस्कम शुद्धम रज और तमो से रहित रजोगुण नहीं तमोगुण है केवल शुद्ध सत्वगुण अवस्था का जो मन होगा वो मोक्ष का कारण होता है हमारा ही मन कभी बोलता है भजन करना चाहे कभी जो अच्छा मन लगता है भजन में दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठ जाते हैं समय का पता ही नहीं होता बहुत तो शांत वृत्ति में रहता है हमारा ही मन ऐसा करता है कभी बड़े मुश्किल से बैठे थे तब तो तक तो उठा देता है नहीं। माला हाथ में लिए हुए माला पूरा करने नहीं देता आधा में ही फेंक देता है माला को फेंकवा देता है कोई नहीं हम अकेले हैं। कोई व्यक्ति आकर के खींचा नहीं उसी कमरे में है कल अच्छा भजन हुआ था आज उसी कमरे में है एक माला पूरा करना मुश्किल होता है पांच मिनट भी उसको एकाग्र करना मुश्किल होता है अरे वह गुणों का प्रभाव चलता है मन हमारा कभी शतोगुण से युक्त तो होता है कभी रजोगुण से कभी गौतम तो तो गुण से जब शतोगुण विशिष्ट अवस्था में होगा शतोगुण बड़ा हुआ होगा उस काल में विषयों की तरफ उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भजन साधन करने की इच्छा होती है हमारा ही ऐसा करता है भजन भी तो मन ही करेगा ना कौन करेगा मन चाहिए उसके लिए भी और जब रजोगुण बड़ा हुआ तो विषय भोग की तरफ उसकी इच्छा प्रबल हो जाएगी वहां आशक्ति आ जाएगी पंडन के कारण बन पाएगा और तमो गुण बड़ा हुआ उस काल में विषय भी नहीं चाहिए भजन भी नहीं चाहिए क्या चाहिए आलस पड़ा हुआ पड़े पड़े समय समाप्त करना सो करके अथवा इसे बैठ करके गप मार करके सब ऐसे क्या है समय बर्बाद करना कौन है।, तो का है वो तमो गुण पर होता है तो वही मन बंधन का कारण है वही मन मोक्ष का कारण है तो बंध का कारण वो मन है रजोगुण मलिनम मना बंध से कारण ऐसा रजोगुण से युक्त जकड़ा हुआ जो मन है मलिन अवस्था में मन है वो बंधन का कारण है रजोगुण सवार होगा मन में उस काल में कोई साधना नहीं कर पाए उस काल में तो अरे कुत्ता भी थोड़ा झाड़ करके बैठता है चिड़िया भी घोसला बनाती है तो तो मनुष्य कुछ बनाना चाहिए ऐसा सिखाता है वहाँ कुछ करना चाहिए लोगों को कुछ दिखाना चाहिए ऐसे सिखाता है मन सिखाता है और तमोगुण गुण बड़ा हुआ वो भी नहीं कुछ भी नहीं पड़ जाओ बिस्तर में बस ऐसा होता है और सतो गुण बड़ा होगा उस काल में और ये तू मनुष्य है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा मुश्किल से मिला ये समझाता है या यार साधन भजन कर जो गई सो गई राख रही को वो भी वही समझाता है विश्व में खेच के ले जाने वाला भी वही है और साधन भजन कर करके समझाने वाला भी वही है और करता भी है भी कभी घंटे दो घंटे तीन घंटे तक आता पता नहीं मस्त होके बैठता है वो गुण का प्रभाव पड़ता है तो ऐसा होता है जब सतोगुण का प्रभाव होगा उस काल में साधन भजन की इच्छा होती है रजोगुण के प्रभाव पड़ते समय विषयों की इच्छा होगी और तमोगुण का जो प्रभाव होगा उस काल में न विषय सेवन की इच्छा भी नहीं है भजन की इच्छा भी नहीं है वो तो आलस्य आदि निद्रा आदि में समाप्त करने की इच्छा होती है तो बंद मोक्ष का कारण मनी है कहा इसलिए कहते हैं आगे देखो शुद्ध सत्व कब आता है तो कहते हैं विवेक और वैराग्य जब बढ़ेगा आपके जीवन में तब मन में शुद्ध सत्व का प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में विवेक और वैराग्य दोनों होना चाहिए उसके मन असर मन में असर पड़ेगा उसका इसलिए हमेशा विवेक और वैराग्य को जगाए रखो ये कहना चाहते हैं अगले विवेक वैराग्य गुणा तिरेका छोटा तुम्हासा दयमनो विमुक्ते ही भावत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षुस आध्याम द्रद्याम भवितव्यमग्रे विवेक वैराग्य गुणा तिरेका छोटा तुम्हासा दयमनो विमुक्ते ही मुमुक्षो मुक्षक्षो दृढ़ाभ्याम भवित अग्रे देखो जिस काल में आपके यहाँ विवेक और वैराग्य वैराग्यो दो गुण है एक विवेक गुण संसार अनित्य है परमात्मा अनित्य है ऐसा विवेक परोक्ष रूप से विवेक हो आपके पास अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हुआ है आप साधना अवस्था में अभि साधक अवस्था में है परोक्ष ज्ञान इतना होना चाहिए कम से कम और वैराग्य हो संसार से वैराग्य हो ये दोनों गुण हैं आपके विवेक वैराग्य गुणातिर एक गुण के बढ़ने से ये जब विवेक और वैराग्य आपके जीवन में जब बढ़ जाए तब क्या होगा इससे शुद्धत्व असाध्य मन में शुद्ध सत्व गुण प्राप्त होता है जब विवेक और वैराग्य बढ़ा हो विषयों से वैराग्य बढ़ा हो और आत्मात्म विवेक परोक्ष रूप में हो तो स्थिति में मन शुद्धत्व को प्राप्त करता है शुद्ध सत्गुण को प्राप्त करता करके वो यही जो मन है ना विषयों में खींचता था जो मन आपका वही मन विमुक्त ही भगवती वो मुक्ति के लिए हो जाता है उस काल में वो मन उस काल में कोई विषय भोग की तरफ इच्छा नहीं होती है साधन भजन की तरफ उस तरफ इच्छा बन जाती है हमारा मन का खेला ख्याल विमुक्त ही भगवती वो मुक्ति के लिए हो जाता है वही मन जो विषयों की तरफ खींचता था जो मन आपने धीरे धीरे अभ्यास बना करके विवेक और बैराग्य को बढ़ा दिया जीवन में संसार में मिथ्यात्व दृष्टि आत्मा में शक्तत्व दृष्टि इसको कहते विवेक और संसार में वैराग्य दृष्टि करे ये दोनों गुण हैं, इन गुण के पढ़ने से क्या होगा मन में शुद्धत्व मन शुद्ध हो जाता है सतगुण वहा होगा वनेश प्राप्त करके मनोविमुक्त ही भवती मन मुक, मुक्ति के लिए हो जाता वही मन जो मन विषय में खींचता था वही मन मुक्ति के लिए हो जाता साधन तो वही है इधर करो चाहे इधर करो भजन करने के लिए मन चाहिए विषय भोगने के लिए मन चाहिए वही मन विषय भोग करवाता है वही मन भजन करवाता है मन ना हो तो भजन भी नहीं होता है सुध में कोई भजन होता है कि नहीं होता नहीं होता वहां भी मन की जरूरत है तो भगवती अतो बुद्धिमतो मुमुक्ष जो बुद्धिमान मुमुक्षु होगा ना मुमुक्ष होने की हो तो बुद्धिमान मुमुक्षु को क्या करना चाहिए ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितम अग्रे सबसे पहले अग्रे माने पहले क्या होना उन दोनों से दृढ़ दृढ़ कर जाना चाहिए होना चाहिए कौन दोनों से जो विवेक और वैराग्य से मजबूती बनानी चाहिए अपने जीवन में अपने जीवन में विवेक बनाए रखना चाहिए और वैराग्य बनाए रखना चाहिए ऐसा दोनों होगा तो मन शुद्ध होगा मन शुद्ध होने पर साधन के तरफ अग्रसर होगा ताभ्याम दृढ़ाभ्याम उन दोनों के दृढ़ होने से कौन विवेक और वैराग्य के मजबूती से भवितव्यम अग्रे पहले ही ये दोनों से मजबूती अपने जीवन में लाना चाहिए विवेक वैराग्य हमेशा बनाए रखना चाहिए इससे आपका आपकी हानि नहीं होगी विषय की तरफ मन नहीं जाएगा और विवेक नहीं और वैराग्य भी नहीं तब तो बस पहुंच जाएगा विवेक और वैराग्य पहले से मुमुक्षु के पास होना चाहिए दोनों धन होना चाहिए ये दोनों धन होगा तो कभी गर्त में नहीं जाएगा ये कहा लेकिन कभी कि उसमें और है कुछ वो वो अच्छा विचार क्यों होता नहीं वो तो स्वप्न से आये हो आप। आप सदुगुण सवार होगा उस काल में जब जगे हैं सदुगुण आया होगा तो कुछ मंत्र आदि अच्छे लगेंगे आपको ओम, ओम दुण दुण दुण। राजा जन के संभरणो गोदाश्रय होत है भन्दो मन यह सरु राजनेति मुनि वेदवान जो राजा तदेहार